नारायण नारायण आज का विषय है अखंड अनुसंधान ही संतों के चरित्र का मर्म है किसी भी देवता के उत्सव या समारोह का प्रमुख हेतु यही होता है कि हमें उस देवता का स्मरण अधिक हो भगवान का स्मरण भगवान की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है भगवान का स्मरण करने से अनेक संकटों का अपने आप नाश होता है नाम नामस्मरण से गृहस्थी का सुख मांगना वैसा ही है जैसे काम धेनु के प्राप्ति का विश्वास होते हुए गधे की मांग करना नाम नामस्मरण के कारण भगवान स्वयं अपने घर आने की संभावना होती है ऐसी स्थिति में पैसा कीर्ति या संतान आदि मांगे तो क्या वह दुख का कारण नहीं यह तो दुख का कारण ही होता है नाम में स्वयं को भूल जाना सीखें स्वयं को भूल जाना मानो समाधि ही होती है नाम नामस्मरण करते हुए स्वयं को भूल जाना सर्वोत्कृष्ट समाधि है यही मेरा चरित्र या जीवनी समझ पाएगा जो नाम नामस्मरण करते हुए स्वयं को भूल गया केवल तर्क से उसे समझना संभव नहीं संत का चरित्र मानसिक अधिक होता है उसके चरित्र में देह की हलचलों को कम महत्व होता है वह दूसरे दर्जे का होता है और चमत्कारों को हमें बहुत ही कम महत्व देना चाहिए देह की किसी भी अवस्था में भगवान का अखंड अनुसंधान रखने की बात ही संतों के चरित्र का सच्चा मर्म है हम स्वयं जब तक भगवान से अभिन्न नहीं हो जाते तब तक कोई दूसरा वैसा अभिन्न हुआ है या नहीं यह समझ में नहीं आएगा अतः संत के चरित्रकार की को स्वयं नाम स्मरण में लीन हो जाना चाहिए और उसकी आज्ञा लेकर चरित्र लिखना चाहिए वस्तुतः संत का चरित्रकार उसी काम के लिए पैदा होता है मैं राम का उपासक हूँ फिर भी मुझे शंकर का भक्त बहुत प्रिय है शंकर और श्री कृष्ण ये एक ही परमात्मा के दो व्यक्त रूप हैं। श्रुति स्मृति भी यही कहती है कि हरि और हर में भेद है ही नहीं श्री शंकर को भी अत्यंत प्रिय राम नाम हम भी अखंड लेते रहें श्री शंकर से श्री समर्थ तक जो जो महासिद्ध हो चुके हैं वे सब राम नाम का अखंड जप करते थे राम नाम का साढ़े तीन करोड़ जप जो करे उसे अपने देवता का प्रत्यक्ष अनुभव आएगा ही राम नाम का आधार लेकर सब राम को अपनाएं आप विश्वास रखें कि राम आपका कल्याण ही करेगा मैंने भगवान को देखा है लेकिन जिन आँखों से मैंने उसे देखा है वे आँखें ये नहीं हैं ये आँखें ज्ञान चक्षु होती हैं और भगवान का नाम निरंतर लेने से वे प्राप्त होते हैं यदि आप मेरे पास आकर कुछ सीखना चाहते हो तो वह यही कि किसी तरह की चिंता न करते हुए परमात्मा ही सब कुछ करता है भावना निर्माण करना सीखें जहाँ नाम होता है वहीं कहीं मैं आस पास इधर उधर घूमते रहता हूँ तुम अखंड राम नाम का जप करो तुम्हें सदा मेरा निकट सहवास प्राप्त होगा नारायण नारायण